महाभारत शांति पर्व एकोनविंशोध्याय युधिष्ठि द्वारा अपने मत की यथार्थता का प्रतिपादन युधिष्ठिरुवाचम वेदाता शास्त्राणी अपराणि पराणि चम उभ वेद वचनम त्यजे च युधिष्ठिर बोले तात में धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले अपर तथा पर दोनों प्रकार के शास्त्रों को जानता हूँ वेद में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं कर्म करो और कर्म छोड़ो इन दोनों का ही मुझे ज्ञान है यो आकुला तो तो परस्पर विरोधि भावों से युक्त जो शास्त्र वाक्य है उन पर भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है वेद में उन दोनों प्रकार के वाक्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत है उसे भी मैं विधिपूर्वक जानता हूँ तम तो कवलम्जो वीरवृत समन्वित शास्त्राथम तत्व गंतु न समर्था कथंच तुम तो केवल अस्त्र विद्या के पंडित हो और वीरव्रत का पालन करने वाले हो शास्त्रों के तात्पर्य को यथार्थ रूप से जानने की शक्ति में किसी प्रकार नहीं है शास्त्राथ सूक्ष्मी यो धर्मनिष्ठ कोविद तेनाप्यम न वाच्योहम यतिधर्म ृपश्य जो लोग शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य को समझने वाले हैं और धर्म का निर्णय करने में कुशल हैं वे भी मुझे इस प्रकार उपदेश नहीं दे सकते यदि तुम धर्म पर दृष्टि रखते हो तो मेरे इस कथन की यथार्थता का अनुभव करो ध्रातृ सौदमास्था यदुक्त वचनम तयाम न्याय युक्त च कौनते हम तेन तेर अर्जुन कुंती नंदन तुमने भ्रातृस्ने व जो बात कही है वह और उचित है मैं तुम मैं तुमसे उससे तुम पर नयात्रो सुध्य संपूर्ण युद्ध धर्म में और संग्राम करने की कुशलता में तुम्हारी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है धर्म सूक्ष्म अभिशंक धनंजय धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म एवं दुर्बोध कहा गया है उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यंत कठिन है मेरी बुद्धि भी उसे समझती है या नहीं यह आशंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए युद्धशास्त्र ओम न वृद्धा से विदाम तुम के ही विद्वान हो तुमने कभी वृद्ध का सेवन नहीं किया है अतः संक्षिप और विस्तार के साथ धर्म को जानने वाले उन महापुरुषों का क्या सिद्धांत है इसका तुम्हें पता नहीं है तपस्त्यागो विधि निश्चय परम परम ज्याम ऐसा श्रेयसी बति जिन महानुभावों की बुद्धि परम कल्याण में लगी हुई है उन बुद्धिमानों का निर्णय इस प्रकार है तपस्या त्याग और विधि विधान से अतीत ब्रह्म ज्ञान इनमें से पूर्व पुर्व के अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है यस्तन्मसे न्याज सि वर्तयिषे यही तत्त कुंती नंदन तुम जो जब मानते हो कि धन से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसने विषय में उसके विषय में मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि धन प्रधान नहीं है तपस्या दृष्यंत धार्मिका जनाह ऋषि तपसा युक्ता ये लोका सनातनाह इस जगत में बहुत से तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए धर्मात्मा पुरुष देखे जाते हैं तथा ऋषि तो तपस्वी होते ही है इन सबको सनातन लोकों की प्राप्ति होती है अजात सत्र तथा गता। कितने ही ऐसे धीर पुरुष हैं जिनके शत्रु पैदा ही नहीं हुए ये तथा और भी बहुत से वनवासी हैं जो वन में स्वाध्याय करके स्वर्ग लोक में चले गए हैं उत्तरे निग्रहुद्धि बहुत से आर्य पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर कर जनित अज्ञान का त्याग करके उत्तर मार्ग अर्थात देवयान के द्वारा त्यागी पुरुषों के लोकों में चले गए दक्षिण नियावताम्लो का ये शमशानी भेज इसके सिवा जो दक्षिण मार्ग है जिसे प्रकाश पूर्ण बताया गया है वहाँ जो लोग हैं वे सकाम कर्म करने वाले उन गृहस्थों के लिए है जो भूमि भूमिका सेवन करते हैं अर्थात के चक्कर में पड़े रहते हैं तस्मात् दुखम प्रवेद परंतु मोक्ष मार्ग से चलने वाले पुरुष जिस गति का साक्षात्कार करते हैं वह अनिर्देश्य है अतः ज्ञान योग ये सब साधनों में प्रधान एवं है, है। उसके स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। है है सार कहते हैं किसी समय विद्वान पुरुषों ने सार और असार वस्तु का निर्णय करने की इच्छा से इकट्ठे होकर समस्त शास्त्रों का बार बार स्मरण करते हुए यह विचार आरंभ किया कि क्या इस गार्हस्थ्य जीवन में कुछ सार है या इसके त्याग में सार है वेदवादान शास्त्र कदली स्तंभ सारम दृश्य उन्होंने वेदों के संपूर्ण वाक्यों तथा तो शास्त्रों और वेदार आदि वेदांत ग्रंथों को भी पढ़ लिया परंतु जैसे केले के खंभे को फाड़ने से कुछ सार नहीं दिखाई देता उसी प्रकार उन्हें इस जगत में सार वस्तु नहीं दिखाई दी यथकांत शरीरे पांच भौतिके इच्छा समास आत्मा कुछ लोग एकांत भाव का परित्याग करके इस पांच भौतिक शरीर में विभिन्न संकेतों द्वारा इच्छा द्वेश आदि में आसक्त आत्मा की स्थिति बताते हैं अग्राह्यम चक्षुषा सूक्ष्म अनिर्देश तद्गिरा कर्म हेतु तो पुरस्कार भूते सु परिवर्तते तो आत्मा का स्वरूप तो अत्यंत है, इसे नेत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता प्राणी द्वारा उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता वह समस्त प्राणियों में कर्म की हेतभूत अविद्या को आगे रखकर उसी के द्वारा अपने स्वरूप को छिपाकर कर विद्यमान है कल्याण गोचरम कर कर्मसतृज स्थानीना सुखी अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को कल्याण के मार्ग में लगाकर कर तृष्णा को रोके और कर्मों की परंपरा का परित्याग करके धन जन आदि के अवलंब से दूर हो सुखी हो जाए अस्मिन एवं सक्षम करमे मार्गे सदे निषेवित कथमर्थम अनर्थाढ़ अर्जुन प्रशंसति अर्जुन इस प्रकार सूक्ष्म से जान्य योग्य एवं साधु पुरुषों से सेवित इस उत्तम मार्ग के रहते हुए हुए तुम अनर्थों से भरे हुए अर्थ धन की प्रशंसा कैसे करते हो जना पश्य भारत प्रिया चक्र बढ़ी भरत नंदन दान यज्ञ तथा अतिथि सेवा आदि अन्य कर्मों में नृत्य लगे रहने वाले प्राचीन शास्त्र भी इस विषय में ऐसे ही दृष्टि रखते हैं उड़ा कुछ तर्पवादी पंडित भी अपने पूर्वजन्म के दृढ़ संस्कारों से प्रभावित होकर ऐसे मूढ़ हो जाते हैं कि उन्हें शास्त्र के सिद्धांत को ग्रहण कराना अत्यंत कठिन हो जाता है वे आग्रह वक्त यही कहते रहते हैं कि यह आत्मा धर्म परलोक मर्यादा आदि कुछ नहीं है कि बहुत से ऐसे बहुश्रुत बोलने में चतुर और विद्वान भी हैं जो जनता की सभा में व्याख्यान देते और उपरयुक्त असत्य मत का खंडन करते हुए सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं पार्थ ज्ञान मेहारति एवं महानतः शास्त्र पार्थ जिन विद्वानों को हम नहीं जान पाते हैं उन्हें कोई साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है इस प्रकार शास्त्रों के अच्छे अच्छे ज्ञाता एवं महान विद्वान सुनने में आए हैं जिनको पहचानना बड़ा कठिन है तपसा महदाप् न होते बुद्धिया वै विंदते महतेन सुखमाती सदा कौंसन तत्व कुंती नंदन पुरुष तपस्या द्वारा महान पद को प्राप्त कर लेता है ज्ञान योग से उस परमात्म को उपलब्ध कर लेता है और स्वार्थ त्याग के द्वारा सदा नित्य सुख का अनुभव करता रहता है शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर एकोनिशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानु शासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ